महाभारत शांति पर्व त्रिचद्रिश का प्रश्न देवर्षि नारद का श्वेत द्वीप से लौटकर नर नारायण के पास जाना और उनके पूछने पर उनसे वहां के महत्वपूर्ण दृश्य का वर्णन करना चौते सुमहता परमम आपने यह बहुत बड़ा सुनाया है इसे सुनकर समस्त ऋषयों को बड़ा आश्चर्य हुआ है सर्वाश्रभिगमनम सर्वती फलदम सौते नारायण कथा सूत कुमार संपूर्ण ऋषि आश्रमों की यात्रा करना और समस्त तीर्थों में स्नान करना भी वैसा फलदायक नहीं है जैसे कि भगवान नारायण की कथा है पावितांगाश्मे महामादित कथा नारायणाश्रयाम पुण्याम सर्व पाप प्रमोचनिम समस्त पापों से छुड़ाने वाली नारायण संबंधनी इस पुण्यमयी कथा को आरंभ से ही सुनकर हमारे तन मन पवित्र हो गए दुर्दर्शो भगवान्दे सर्वोक नमस्कृत स ब्रह्म कईसुर ही कृष्ण ही अन् महर्षिवंदित नारायण देव का दर्शन तो ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवताओं तथा तो अन्यान्य महर्षियों के लिए भी दुर्लभ है दृष्टवा नारदो यू दिवण हरि नून में तुम्त सूतनंदन नारद जी ने जो देव देव नारायण हरि का दर्शन कर लिया है यह निश्चय ही उन भगवान की अनुमति से ही संभव हुआ जगन्नाथम अनुद्ध तनोषित्रव पुनर्भुयो नारदो देव सतम नर नारायणो द्रष्टुम कारण्रवी हिम नारद ने जो अनिरुद्ध निग्रह में स्थित हुए जगन्नाथ त्रिहरि का दर्शन किया और पुनः जो वे वहाँ से देवश्रेष्ठ नरनारायण का दर्शन करने के लिए उनके पास दौड़े गए इसका क्या कारण है यह मुझे बताइए सौ त्रिवा तस् यज्ञे राज्य पारेक्षित वही कर्मा वर्तमान कृष्णदय पायन जासम ऋषि निधि प्रभु परिप्रक्ष राजेन्द्र पितामह पिताम सोतपुत्र ने कहा सौनक राजा झन्मेजय का यज्ञ पूर्वक चल रहा था उसमें विभिन्न कर्मों के बीच में अवकाश मिलने पर राजेंद्र जन्मेजय ने अपने पितामहों के पितामह वेदनिधि भगवान कृष्णदेव महर्षि व्यास से इस प्रकार पूछा ध्यायता किमतः परम् जय भूले भगवान भगवान नारायण के कथन पर विचार करते हुए भर्ती नारायण जब श्वेत द्वीप से लौट आए तब उसके बाद उन्होंने क्या किया चिता ऋषि की अंत कालम अवसत काम कथा का पृष्ठ मांच सह बद्रिकाश्रम में आकर उन दोनों ऋषियों से मिलने के पश्चात नारद जी ने वहां कितने समय तक निवास किया और उन दोनों से कौन सी कथा पूछी शत विस्तरात भारत आमंत्र ज्ञानोधी मनोत्तम एक लाख श्लोकों से युक्त विस्तृत महाभारत इतिहास से निकाल कर जो आपने यह सारभूत कथा सुनाई है यह बुद्धि रूपी मथानी के द्वारा ज्ञान के उत्तम समुद्र को मतकर निकाले गए अमृत के समान है नवनीतम यथा दलयाचंद आरण्यकम च वेद्योमृम अमृतम यथाम समुद्धितमदम ब्रह्मण कथाधम तथा ब्रह्मण जैसे दही से मक्खन पर्वत से चंदन वेदों से आरण्यक और ओषधियों से अमृत निकाला गया है उसी प्रकार आपने यह कथा रूपी अमृत निकाल कर रखा है तपोनिधे त्वक्तम ही नारायण कथा श्रय भगवान देव सर्वभूतात्म भाव तपोनिधे आपने भगवान नारायण की कथा से संबंध रखने वाली जो बातें कही हैं वे सब इस ग्रंथ सार भूत सब के सारभूत हैं। सबके ईश्वर भगवान नारायण देव संपूर्ण भूतों को उत्पन्न करने वाले हैं अहो नारायण तेजुर्दश सतम यहाँ की सर्वे ब्रह्मादसुरा ऋषिश्चंधर्वा यिच्चरा चरम न तथस्ती परम वे पावनम दिवचे हिश्रेष्ठ उन भगवान नारायण का तेज अद्भुत है मनुष्य के लिए उसकी ओर देखना भी कठिन है कल्प के अंत में जिनके भीतर ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता ऋषि गंधर्व तथा जो कुछ भी चराचर जगत है वह सब विलीन हो जाता है उनसे बढ़कर परम पावन एवं महान इस भूतल और स्वर्ग लोक में मैं दूसरे किसी को नहीं मानता सर्वाश्रमाभिगम सर्वतथावगा न तथा फलदम चापे नारायण कथा यथा संपूर्ण ऋषि आश्रमों की यात्रा करना और समस्त तीर्थों में स्नान करना भी वैसा फल देने वाला नहीं है जैसा कि भगवान नारायण की कथा प्रदान करती है सर्वथाता स्मेह श्रुते महामित कथा हरेर्विश्वेश्वर प्रणा संपूर्ण विश्व के स्वामी श्रीहरि की कथा सब पापों का नाश करने वाली है उसे आरंभ से ही सुनकर हम सब लोग यहाँ सर्वथा पवित्र हो गए हैं न चित्र्यो मे धनंजय हम वासुदेव सहायो जय हम प्राप्त मेरे पितामह अर्जुन ने जो भगवान वासुदेव की सहायता पाकर उत्तम विजय प्राप्त कर ली वह वहाँ उन्होंने कोई अद्भुत कार्य नहीं किया है न चाश्य किंचित प्राप्त मन लोके स्वीत त्रैलोक्यनाथो विष्णु स यथा से साहय सवी भगवान कृष्ण ही जब उनके सहायक थे तब उनके लिए तीनों लोकों में किसी वस्तु की प्राप्ति असंभव रही हो यह मैं नहीं मानता धनिया एववासन ब्रह्मस्ते मम पूर्वजा ब्रह्मन् मेरे सभी धन्य थे जिनका हित और कल्याण करने के लिए साक्षात जनार्दन तैयार रहते थे सुदृश्यो श्री भगवान लोक पूजिता यम दृष्टव शिव शांक विभूषण लोक पूजित भगवान नारायण का दर्शन तो तपस्या से ही हो सकता है किंतु मेरे पितामहो श्रीवत्स के चिन्ह से विभूषित उन भगवान भगवान्दर्शन अनायासी पालिया था तेभ्योधन्यतरस्थ नारद पर न चापते जथमृति वेदमे नारद अव्यय श्वेतदी सामसाद तेन दृष्टि स्वयं हरीदेव प्रसाद अनुगत व्यक्त तत्स दर्शन उन सबसे भी अधिक धन्यवाद के योग्य ब्रह्मपुत्र नारद जी हैं मैं अविनाशी नारद जी को कम तेजस्वी ऋषि नहीं समझता उन्होंने में पहुंचकर साक्षात श्री हरि का दर्शन प्राप्त कर लिया उनका वह भगवत दर्शन स्पष्ट ही उन भगवान की कृपा का फल है तद दृष्टवा तथावत अनुद्ध तनोस्थित श्रम नर नारायण दृष्ट किंतु तत्कार नारद जी ने उस समय श्वेत द्वीप में जाकर जो अनिरुद्ध विग्रह में स्थित नारायण देव का साक्षात्कार किया तथा तो पुनः नर नारायण का दर्शन करने के लिए जो बद्रिकाश्रम को प्रस्थान किया इसका क्या कारण है श्वेत दीपानद परमेश बद्रीमाश्रम प्राप्य समागम्य चता ऋषि कि अंतम कालमसन प्रश्ना पृष्ठमाच ब्रह्मपुत्र नारद जी श्वेत द्वीप से, से लौटने पर जब में पहुँचकर उन दोनों ऋषियों से मिले तब वहाँ उन्होंने कितने समय तक निवास किया और वहाँ उनसे किन किन प्रश्नों को पूछा श्वेत तो द्वीपादप्रृत्ते तस्मिन वासु महात्मि किमब्रूता महात्म नरनायण शी तदेतन्मे यख्याहसी श्वेतदेव से लौटे हुए उन नारद जैसे महात्मा नर नारायण ऋषियों ने क्या बात की थी ये सब बातें आप यथार्थ रूप से बताने की कृपा करें वै सम्पाण वाचर नमो भगवते तस्मय व्यासायामितेजसे यश प्रश्वि नारायण कथा वै सम्पाय जी ने कहा अमित तेजस्वी भगवान व्यास को नमस्कार है जिनके कृपा प्रसार से मैं भगवान नारायण की यह कथा कह रहा हूँ प्राप्य श्वेत महाद्वीप दृष्टि च हरिम्यम नृवत् नारदो राजभारम यदुक्त परमात्म राजन श्वेत अं। नामक महाद्वीप में जाकर वहाँ अविनाशी हरि का दर्शन करके जब नारद जी लौटे तब बड़े वेग से मेरु पर्वत पर आ पहुँचे परमात्मा श्री हरि ने उनसे जो कुछ कहा था उस कार्यभार को वे हृदय से ढो रहे थे पश्चाद्राजन्ना साध्वस महत यदत्वा दूरमध्वागत नरेस्वर तत्पश्चात उनके मन में यह सोचकर बड़ा भारी विस्मय हुआ कि मैं इतने दूर का मार्ग तय करके पुनः यहाँ सकुशल कैसे लौट आया मेरो ततः सर्वतम गंधमादनम निपातः चखा तूर्ण विशालादरी मनो तदनंतर वे मेरू से गंधमाधन पर्वत की ओर चले और बद्री विशाल तीर्थ के समीप तुरंत ही आकाश से नीचे उतर पड़े तत स दृषि दुराणाम ऋषि सत्तम तपस्रत सोमहदान आत्मनिष्ठ महावृत वहाँ उन्होंने उन दोनों पुरातन देवता ऋषि से नारायण का दर्शन किया जो आत्मनिष्ठ और महान वृत लेकर बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे तेजशाभ्यधिको सूर्या विरोचना श्री वस्त्र लक्षण पुज्य जटामंडल धारण वे दोनों संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाले सूर्य से भी अधिक तेजस्वी थे उन पूज्य महात्माओं के वक्षस्थल में श्री वस्त्र के चिन्ह शोभित हो रहे थे और वे अपने मस्तक पर जटामंडल धारण किए हुए थे जाल पाद भुज उद चक्र लक्षण जोढ़ो रकौ दीर्घभुज तथा मुस्कचत षष्टिदंतावष्ट दं दृष्टौ मेघ स दृशस्वनौ पृथूललाटौ चम शुभ्र सोहनुनाशिक उनके हाथों में हंस का और चरणों में चक्र का चिन्ह था विशाल वक्षस्थल बड़ी बड़ी ऊँचाएँ अंडकोश में चार चार बीज मुख में साठ दांत और आठ दाढ़े नेक के समान गंभीर स्वर सुंदर मुख चौड़े लाट बाकी भवहें सुंदर ठोड़ी और मनोहर नाशिका से उन दोनों की अपूर्व शोभा हो रही थी आतपत्र सिरिदेवस्तो एवं लक्षण संपन्न महापुरशसौ तौदृष्ट्वा तो नारदृष्ट ताभ्यां चूजि स्वागते निका सृष्टस्ा नाम तथा उन दोनों देवताओं के मस्तक मस्तक्षत्र के समान प्रतीत होते थे ऐसे शुभ लक्षणों से संपन्न उन दोनों महापुरुषों का दर्शन करके नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई भगवान नर और नारायण ने भी नारद जी का स्वागत सत्कार करके उनका कुशल समाचार पूछा प्रभुवां तरगतम अरति्य पुरुषोत्तम सदोगता तथे ही सर्वभूत नमस्कृता श्वेत मृष्टा तादा भ्रृष सतमहूम तदनंतर नारद ने उन दोनों पुरुषोत्तमों की ओर देखकर मन ही मन विचार किया अहो मैंने श्वेत द्वीप में भगवान की सभा के भीतर जिन सर्वभूत बंधित सदस्यों को देखा था वे दोनों ऋषि ऋषिश्रेष्ठ भी वैसे ही हैं इति संचित मन था कृपाचा भी प्रदक्षिणम स चोप अभिषे तीठे कुशुम शुभे मन ही मन ऐसा सोच कर वे उन दोनों की प्रदीक्षिणा करके एक सुंदर कुशासन पर बैठ गए ततस्तौ तपसा वाशो यशसा तेजसमदपे तौ पौर्वाणीक विधि पश्चानारद अभ्यग्रौ पाद्यार्घ्याभ्या अथार्चता तदंतर तपस्या यश और तेज के भी निवास स्थान में श्रम संपन्न दोनों ऋषि पूर्वान्हन काल का नित्य कर्म पूर्ण करके फिर शांत भाव से पाद्य और अर्घ आदि निवेदन करके नारद जी की पूजा करने लगे पीठयोचोपिष्टौतिथया तो त्रोपविष्टेश विराजत आज्याहूति महाजाले यज्ञवाटो यथाग्नि भीम नरेश्वर अपने नित्य कर्म तथा नारद जी का आतिथ्य सत्कार करके वे दोनों ऋषि भी सुशासन पर बैठ गए वहां उन तीनों के बैठ जाने पर वह प्रदेश घी की आहुति से प्रज्ज्वलित विशाल लपटों वाले तीन अग्नियों से प्रकाशित यज्ञ मंडप की भांति सुशोभित होने लगा अथ नारायणस्तत्र नारद वाक्यम अभ्रवि सुखोप विश्रात आतिथ्यम सुखस्थित इसके बाद वहां आतिथ्य ग्रहण करके सुखपूर्वक बैठकर विश्राम करते हुए नारद जी से नारायण इस प्रकार कहा नरनारायणा उचतु अपीता भगवान परमात्मा सनातन श्वेतवीपे तो तो या दृष्ट आवयो प्रकृति परा नरना बोले दिवस क्या तुमने इस समय श्वेतवीप में जाकर हम दोनों का परम कारण रूप सनातन परमात्मा भगवान का दर्शन कर लिया नारद उच दृष्टो मेह पुरुष विस्व धरो व्यय सर्वे लोका हि तथा तथा तो सहृषि नारद जी ने कहा भगवन मैंने विश्व रूपधारी उन अविनाशी एवं कांतिमान परम पुरुष का दर्शन कर लिया ऋषियों सहित देवता तथा संपूर्ण लोक उन्हीं के भीतर विराजमान है अद्यापितैन पशा जुवाम पश्य सनातनौषित सं्यक्त तय लक्षण रूपेतौ हि व्यक्तरो मैं इस समय तो भी आप दोनों सनातन पुरुषों को देखकर यही श्वेत द्वीप निवासी भगवान की झांकी कर रहा हूँ वहाँ मैंने अभ्यक्त रूपधारी से हरि को दिन लक्षणों से संपन्न देखा था आप दोनों व्यक्त रूपधारी पुरुष भी उन्हीं लक्षणों से सुशोभित हैं तस्य देवस्य पार्श्वत यह वागत मध्य विशिष्ट परमात्म इतना ही नहीं मैंने आप दोनों को वहाँ भी परम देव के पास उपस्थित देखा था और उन्हें परमात्मा के भेजने से आज मैं फिर यहाँ आया हूँ कोई नाम कोहिनाम भवि तस् तेजसाज शास्त्रियालोक धर्म आमजो युवा तीनों लोकों में धर्म के पुत्र आप दोनों महापुरुषों के सिवा दूसरा कौन है जो तेज यश और श्री में उन्हीं परमेश्वर के समान हो तेन मेंथिता कृष्णो धर्म क्षेत्र प्रादुर्भाविता उन भगवान श्री हरि ने मुझते संपूर्ण धर्म का वर्णन किया था क्षेत्रज्ञ का भी परिचय दिया था और यहाँ भविष्य में उनके जो अवतार जैसे होने वाले हैं उन्हें भी बताया था तत्र ये पुरुषा श्वेता पंचेन्द्रिय विभर्जिता प्रतिबुद्धाश्चते सर्वे भक्ता च पुरुषोत्तम वहाँ जो चंद्रमा के समान गौरवण के पुरुष थे ये सबके सब पांचों इंद्रियों से रहित अर्थात पांच भौतिक शरीर से शून्य ज्ञानवान तथा पुरुषोत्तम श्री विष्णु के भक्त थे तेरचअते सदा देवतेम तेज प्रिय भक्तो ही भगवान परमात्मा बिजप्रिय वे सदा उन नारायण देव की पूजा अर्चा करते रहते हैं और भगवान भी सदा उनके साथ प्रसन्नता पूर्वक क्रीड़ा करते रहते हैं भगवान को अपने भक्त बहुत ही प्रिय हैं तथा वे परमात्मा श्रीहरि ब्राह्मणों के भी प्रेमी हैं रमतेवे शौर्च महानवशी सदा भागवत प्रिय विश्वभुक्त सर्वगोदेव माधवो भक्तवस्थल वे विश्व का पालन करने वाले सर्वव्यापी भगवान बड़े भक्तवत्थल हैं भगवत भक्तों के प्रेमी और प्रियतम श्रीहरि उनसे पूजित हो वहाँ सदा सुप्रसन्न रहते हैं सकर्ता कारण चंतिबल्ति हेतुषाज्ञा विधान चम च महायशा वे ही कर्ता कारण और कार्य हैं उनके बल और तेज अनंत हैं वे महायशस्वी भगवान ही हेतु आज्ञा विधि और, और तत्स्वरूप हैं तबसा जो जजोत्मा तेत दीपात्मत तेज इति विख्यात स्वयं वे अपने आप को तपस्या में लगाकर श्वेत द्वीप में स्वेपद्वीप से भी परे प्रकाशमान तेजो में स्वरूप से विख्यात हैं उनका व तेज अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है शांति साोके भावितात्मना शुभया बुद्धिया नैष्ठिकित उन पुतात्मा परमात्मा ने तीनों लोकों में उस शांति का विस्तार किया है अपने इस कल्याण भयी वृद्धि के बुद्धि के द्वारा वे नैतिक व्रत का आश्रय लेकर कर स्थित है न तत् सूर्यअस्तपति न सोम विराजते न वायुर्वादेव से तपश्चरती दुश्चरम वह सूर्य नहीं तपते चंद्रमा नहीं प्रकाशित होते तथा दुष्कर्म तपस्या में लगे हुए देवेश्वर श्रीहरि के समीप यह लौकिक वायु भी नहीं चलती है वेदि धाम धूमावास्था विश्वक्रेम एक पाद स्थित उदेव ऊर्द बाहूर्धन मुख वहाँ की भूमि पर एक ऊंची वेदी बनी है जिसकी ऊंचाई आठ अंगुलियों की लंबाई के बराबर है उस पर आरूढ़ हो वे विश्वकर्ता परमात्मा दोनों भुजाए ऊपर उठाए और उत्तर की ओर मुंह की एक पैर्यसे खेह सांगावर्तयन वेदस्ते पे सुदुश्चर यदा ब्रह्म ऋष्व स्वयं पशुपति येषा श विविधश्रेष्ठा दैतराणुवराक्षसागाशुपिणा गवा सिरा दर्शयश हव्यम च चम विधि प्रयुज्यते कृष्ण तो तस् देव से ही वे अंगों से संपूर्ण वेदों की आवृत्ति करते हुए अत्यंत कठोर तपस्या में संलग्न हैं ब्रह्मा स्वयं महादेव संपूर्ण ऋषि और शेष श्रेष्ठ देवता तथा दैत्य दान राक्षस स्ना गरुण गंधर्व सिद्ध एवं राजस्वीगण सदा पूर्वक जो हव्य और कव्य अर्पण करते हैं वह सब कुछ उन्हें भगवान के चरणों में उपस्थित होता है या क्रिया संप्रयुक्ता स एकांत बुद्धि भी का सर्वासर सिरसा दिव प्रतिगृहणा वही स्वयं जिनके बुद्धि अनन्य भाव से एकमात्र भगवान में ही लगी हुई है उन भक्तों द्वारा जो क्रियाएँ समर्पित की जाती है उन सबको वे भगवान स्वयं सिरोधार्य करते हैं न तस्प्रियतर प्रतिबुद्धि महात्म भी विद्यते त्रेशुलोकेक वहाँ के, के ज्ञानी महात्मा भक्तों से बढ़कर भगवान को तीनों लोकों में दूसरा कोई प्रिय नहीं है अतः मैं अन्य भाव से उन्हीं के शरण में गया हूँ यह चैगतस्ते विशिष्टं परमात्म एवंबे भगवान देव स्वयं आख्यात हरि आशिष्य तत्परो नित्य सह वहाँ भी मैं उन्हीं परमात्मा के भेजने से आया हूँ स्वयं भगवान हरि ने मुझसे ऐसा कहा था अब मैं उन्हीं की आराधना में तत्पर हो आप दोनों के साथ यहाँ नित्य निवास करूँगा इसे श्री महाभारते शांति परमणि मोक्ष धर्म परमणि नारायणी